जय बाबा स्वामी आज के ग्रंथ पठन का आरंभ गुरु वंदना से करेंगे ओ गुरु ब्रह गुरु गुरुर्साक्षा पर ब्रह्मा तस्म श्री नमः नम श्री गुर्वी नमः तस्म श्री गुरवी नमः ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः जय बाबा स्वामी हमने कल तक देखा कि स्वामी ने उस एका की हिमालय की पहाड़ी पर जब चढ़ना प्रारंभ किया तो बहुत तेज तूफान वहाँ पर आ रहा था उस तूफान में कोई ऐसी जगह नहीं थी कि रात के लिए सहारा लिया जाए लेकिन उन्होंने एक जगह बड़े पत्थर के पास वाली साफ की वहां पर रहने का निर्णय बनाया लेकिन इतनी ठंड और बर्फ और हवा की वजह से उन्होंने उन्हें ठीक से वहां पर रुकना भी नहीं आ रहा था लेकिन उनके साथ में और तीन बौद्ध भिक्षु भी वहां से जो जा रहे थे उनको भी स्वामी जी ने आगे जाने से मना किया और वह बहुत ही डरावनी रात थी इन सब अनुभवों से हम जान सकते हैं कि किस तरह हमारे गुरुदेव ने हिमालय की कठिन से कठिन यात्राएं करके यह जो मोक्ष का ज्ञान है वह प्राप्त किया है वह किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है अब हम हम आगे पठन करते हैं। सब ने मिलकर कुछ फलाहार किया और बाद में थोड़ा आराम किया क्योंकि वे भी तीनों काफी थक गए थे उन्होंने भी वहां दो तीन दिन रुकने का निर्णय किया क्योंकि मौसम बड़ा खराब ही था अब शाम होने के पहले हमें रात की व्यवस्था करना थी हिमालय में हम जितना ऊपर की ओर चढ़ते हैं उतना ही हम मौसम पर भी निर्भर होने लगते हैं अपना कुछ भी कार्यक्रम तय नहीं हो सकता है सब मौसम के मिजाज के अनुसार होते रहता है हमने मिलकर आसपास पड़े बड़े पत्थर कतार से बाहर की ओर लगा लिए ताकि ऊपर से गिरती बर्फ वहां जमा न हो सके अन्यथा बर्फ हटाना एक बड़ा काम हो जाता इस तरह स्थान तो हमने काफी बड़ा कर लिया था पर अब मुहाना भी बड़ा हो गया था तो वहां बर्फ जमा होने की संभावना भी बढ़ गई थी जैसे जैसे अंधेरा होने लगा वैसे वैसे बर्फ गिरनी प्रारंभ हो गई मानो अंधेरा अपने साथ बर्फ भी ला रहा था और बर्फ अपने साथ तेज ठंडी हवा लेकर भी आ रही थी यानी अंधेरा बर्फ और ठंडी हवा सब एक साथ ही प्रारंभ हो गए थे सूर्यास्त हो गया था हम चारों पत्थरों को ही एक सिगड़ी जैसी बनाकर उसमें आग जलाकर रखने का प्रयास कर रहे थे कई बार हवा से आग बुझ जाती थी लेकिन जो अंगारे थे उन्हीं से हम फिर से आग जला ले रहे थे वे तीनों एकदम पास पास चिपक कर ही बैठे थे क्योंकि वहां इतनी जगह ही नहीं थी और अगर बाहर की ओर कोई खिसका तो उसी पर बर्फ गिरने की पूरी पूरी संभावना थी हमें एक दूसरे के शरीर की गर्मी मिल रही थी अचानक बातों बातों में मनुष्य जीवन का विषय निकला कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर भी होता है और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म के कर्म होते रहते हैं यानी जन्म के पूर्व ही इस मनुष्य के हाथों से किस तरह के कर्म घटित होंगे यह निश्चित होता है शायद उन्हीं कर्मों का अध्ययन करके ही ज्योतिषी या हस्तरेखातज्ञ मनुष्य का भविष्य बताते होंगे ये कर्म निश्चित करते हैं कि ये बालक किस मुहूर्त पर जन्म लेगा यानी मनुष्य के जन्म पर भी मनुष्य के पूर्व कर्म का प्रभाव होता ही है जन्म लेना भी मनुष्य के हाथ में नहीं है और क्या कर्म उसके हाथों से होंगे यह भी पूर्णतः उसके हाथों में नहीं है फिर भी मनुष्य को अहंकार है मैंने किया मनुष्य के इस जन्म में उसके हाथ में एक ही है अच्छी संगत में रहना और अगर जीवन में अच्छी संगत मिल जाए तो पुराने पूर्व जन्म के भोग कब भोग लिए उसका पता भी नहीं चलता है और नए बुरे कर्म जो उसके हाथों से होने वाले थे उनसे वह इस अच्छी संगत की वजह से बच जाता है दूसरी ओर वह जीवन में कुछ सकारात्मक कर्म करता ही है यानी मनुष्य का जीवन उसके हाथ में नहीं है लेकिन अच्छी संगत करना उसके हाथ में है अब प्रश्न है